षण शन्नो शुरो भवत्मा श्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमे प्रत्यक्ष ब्रह्म से तमें प्रत्यक्ष ब्रह्म वधिषुम व्या सत्यम वह तन्मा तदक्ता अवत मांत भक्ता ओम शाति शाति शाति भाष्य को लेकर भाष्य और चार सूत्र इसके बारे में ओ, बोलना चाहता हूं अध्यास भाष्य समझना मुश्किल नहीं है समझना मुश्किल नहीं है लेकिन आप एक साल पढ़ो दो साल पढ़ो आप नए नए नए विषय मालूम होता रहता इतना है इतना गहरा है उसमें है ना मैंने उसको पूरा समझ लिया ऐसा कहना बहुत कठिन है।, है ना इसलिए मैं क्या करता हूं अभी बाद में शास्त्रीय परिभाषा के आधार पर ही बात करना पड़ेगा इसके पहले मैं क्या करना चाहता हूं सबको इधर क्या है विषय क्या है ये पहले समझ लेना और विषय को एक बार समझ लिया बाद में आप परिभाष शब्द के द्वारा उसको सुनने पर भी नया नहीं लगेगा आप समझते रहेंगे है ना इसलिए तात्पर्य रूप से बोलता हूं क्या देखो कोई व्यक्ति हमेशा सुख के लिए ही काम कर रहा है जो कुछ करता है वो सुख के लिए ही करता है है ना सुख चाहता है और दुख को दूर करने के लिए भी चाहता है है ना उसके अनुभव में क्या है सुख विषयों से मिल रहा है है ना और विषयों से मिलने के लिए भी सिर्फ वहां पर विषय रहा तो सुख मिल जाता है ऐसा नहीं है शरीर से संपर्क में आना और संपर्क में आने के बाद भी आने के बाद ही वो सुख मिलेगा वो है ना और सुख बाहर के विषयों से ही आ रहा है शब्द स्पर्शरूप और सगंधा और दुख क्या है पूछा ये विषय नहीं मिलना नहीं तो जो मिला है सुख के लिए वो बाद में वो दूर हो जाना ये दोनों दुख का कारण है और उतना ही नहीं इससे ज्यादा क्या है वो कुछ ना कुछ है लेकिन उसको नहीं अनुभव नहीं कर सकता हूं क्योंकि शरीर ठीक नहीं है है ना वो शरीर ठीक रहने से ही सुख का अनुभव कर सकता है इसलिए शरीर भी ठीक रहना ये भी है है ना इसलिए सुख दुखों का अनुभव शरीर के द्वारा ही होते रहने से है ना ये बहुत स्वाभाविक हो गया है ना ये शरीर मैं मैहू ऐसा आ जाता है, है ना अभी ये शरीर मैं मैहू ऐसा इतना दृढ़ है लेकिन बोलते समय मैं शरीर हूं ऐसा नहीं बोलता है शरीर मेरे लिए साधन है ऐसा ही जानता है ऐसा भी जानता है शरीर अच्छा नहीं है आंख नहीं काम कर रही है रहा है कान नहीं कर कर, कर कर रहा है ऐसा अलग भी करता है है ना लेकिन वो वो मै ही हूँ ऐसा भी बोलता है है ना धीरे धीरे मालूम होगा कब बालक करता है कब तादाद उसे देखता है इसको बाद में समझेंगे हम है ना लेकिन जागृत काल में इतना व्यवहार हो गया ना उसको शास्त्र समझाना चाहता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है क्या समझाना चाहता है देखो आप शरीर है ऐसा आप रखा है मन में लेकिन आप शरीर है ये गलत है ऐसा शास्त्र सिखाना है है ना आप शरीर नहीं है ऐसा बोला सिर्फ और सीधा ऐसा कहा कोई इसमें विश्वास नहीं रखेगा इसका तो मतलब क्या है? उसके अनुभव में ही उसको एक अंदाजा आना क्या मैं शरीर नहीं वैसा बोल रहा है हूं ऐसा बोल रहे ठीक है या मैं ही ठीक हूं ऐसा समझे उत्पन्न होना है ना तभी आप शरीर नहीं है आप कौन है ऐसा मैं बताता हूं ऐसा शास्त्र बोला उस बात में थोड़ा सुनने के लिए इच्छा आएगी नहीं तो आएगी नहीं आएगी है ना इसलिए शास्त्र क्या करता है उसके अनुभव में ही दिखाता है आप शरीर से अलग है कैसा पूछा देखो क्या अच्छा मछली नहीं आई कल पूछा ठीक हाँ, है ना क्या सपने में क्या क्या देखा ओ इधर से गुजरात का चला गया था वहां पर घूमता था क्या कुछ बोलता उसे पूछो, देखो आप ये शरीर दिल्ली में लेटा हुआ है बिस्तर के ऊपर लेकिन मैं कहीं घूम रहा हूं ऐसा बोलते हैं एक ओ कहीं जो घूमता था वो आप है नहीं तो शेरी लेटा है वो आप है सब कोई प्रश्न पूछते ही उस, उसको डर लगता है क्या हो रहा है इसके बारे में कभी नहीं सोचा था ना ऐसा होता है, है ना वो मैं और कहीं घूम रहा हूं वो भी उसका ही अनुभव है उस समय शरीर के बारे में ध्यान नहीं था लेकिन बाद में वो भी जानता है ऐसा मतलब मैं इधर कहीं चला गया था नहीं रहता था ऐसा नहीं है वो शरीर ही था बाद में याद भी आता है समझता है उसको समझ में नहीं समझता है उठने के बाद समझता है हम चर्चा कर रहे हैं जागृत में ही चर्चा कर रहे हैं इसलिए वो जागृत में ऐसा प्रश्न पूछा डर लगता है क्या है उसका मतलब वो जागृत काल में अपने बारे में वो जितना निसंदिग्ध भाव था मैं पुरुष हूं स्त्री हूं ऐसा अभी हिल गया थोड़ा है ना अच्छा उसके बाद और देखो ठीक है आप घरेन्द्र में कहा रहा घरेन्दा है ना पूछा ओ, बहुत अच्छा सोया कुछ नहीं समझा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा आप बोलो अब उस समय कहा था कहा था? मैं कुछ नहीं जानता हूं छोड़ो कम से कम अब पुरुष था क्योंकि जागृत में पुरुष है स्वप्न में भी पुरुष है जागृत में स्त्री है तो स्वप्न में भी स्त्री ही है लेकिन वो घर नींद में आपका पुरुष था नहीं है कुछ समझ नहीं था लेकिन मैं था मैं तो था वो भी मैं था वो भी उस समय नहीं समझाई क्या आप जिंदा नहीं रहा नहीं जी ऐसा नहीं बोल सकता तो रहा लेकिन क्या तो जिंदा रहा वो भी नहीं जानता लेकिन तो जिंदा रहा ऐसा भी बोलता है ना कोई भी इसका मतलब क्या है वो जागृत काल में अपने बारे में आपको उनको एकदम मिथ्या ज्ञान है स्वप्न को आते ही उसका अनुभव को विश्लेषण क्या वो मिथ्या ज्ञान से शामशय ज्ञान को आया है ना और सुषुप्त के बारे में बोलते ही विश्लेषण करते ही वो शशय ज्ञान से अज्ञान को आ गया अभी उसको स्पष्ट हो जाएगा बहुत गड़बड़ है मैं मैं कौन हूं ऐसा मुझे समझ ही नहीं था पहले लेकिन अभी क्या मैं कौन हूँ और किसी से मैं जानना पड़ेगा ये क्या है ऐसा एकदम तो बहुत बड़ा प्रश्न सामने उठता है है ना तो मैं बोल रहा हूं ओ इसको सिर्फ ये कुतूहल है ना मतलब प्रश्न के बारे में उत्तर क्या है समझना ये कुतूहल कुतूहल के लिए वैराग्य वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए हो भी नहीं चाहिए अकल रहा तो बस एकदम मूर्ख नहीं होना सामान्य अक्ल होना लेकिन तब क्या हो गया जी मैं कौन हूँ मैं जानना चाहता हूं ऐसा मन में आ जाएगा है ना अभी यहां से वापस जाओ वापस जाकर पूछो इसका मतलब क्या है जी आप घरे नींद में शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहा आप तो जानते हैं उसको आप जानते हैं अच्छा मतलब मैं शरीर हूं ऐसा आपने जागृत काल में कहा तो मिथ्या ज्ञान है या नहीं आपको शरीर से संबंध ही नहीं है तो भी आपने आपको पुरुष ऐसा कह रहे हैं स्त्री कर रहे हैं आप शरीर से संबंध छोड़कर भी रहा लेकिन संबंध रखा है भी संबंध को रखते ही ऐसा बोला समूह को छोड़ते ही मैं कौन हूं मैं नहीं जानता ऐसा भी कह रहा है है ना इसलिए क्या है जो आप नहीं है उसको आप ऐसा जान रहे हैं इसको ही बोलता है अध्यास अध्यास मतलब मालूम हो गया ना अध्यास मतलब क्या है जो मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं वो भी मैं जानता हूं है ना? बाद में ओ, ये मेरे से अलग है वो भी मैं जानता हूं मेरे से अलग होने से मैं वो नहीं है ये जानता हूं तो भी और एक क्षण में वो मई मई हूं भी बोलता है ना इसलिए वो इस हालत को थोड़ा विश्लेषण करके दिखाया वो झटका लगता है क्या हो रहा है मैं कौन हूं है ना मैं शरीर नहीं हूं तो भी मैं सुख चाहता हूं तो शरीर के द्वारा ही अनुभव करना है ना ऐसा पूछता है शास्त्र पूछता है क्या जी शरीर से संबंध कुछ भी नहीं रहा सुशुप्ति में क्या आनंद नहीं था आपको नहीं बहुत ही बड़ा आनंद था लेकिन अभी आप बोल रहे हैं सुख के लिए शरीर का साधन चाहिए ऐसा ये क्या है क्या जी मेरा सिर बिगड़ गया सब मेरे अनुभव में दिखा रहा है मैं उसको या आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं ऐसा नहीं कह सकता हूं एकदम स्ट्रेट है।, है ना इसलिए इसको अध्यास बोलता है अध्यास मतलब क्या है अपने आप को गलत समझना किसके आधार पर गलत समझना शरीर आदि को रखकर वो मैं हूं ऐसा अपने आप को गलत समझना इसको अध्यास बोलता या अध्यास पद का वो अर्थ क्या है और कैसा उत्पन्न होता है विवाह करके कैसा समझना इसको इसके बारे में बाद में बोलेंगे है ना अभी इसको समझाने के लिए ही ब्रह्मसूत्र है है ना ब्रह्मसूत्र क्यों है आप कौन है इसको समझाने के लिए ही है ना यहां पर ब्रह्मसूत्र में क्या है थोड़ा संक्षेप रूप से बताता हूं सुनो शुरू होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म के बारे में हम चर्चा आरंभ करेंगे ब्रह्म को समझना चाहते हैं ऐसा ब्रह्म कौन है पूछा दूसरा है जन्माद्य से यथा ये जगत जो है ये जगत जहां से आ रहा है यहां ही स्थित है जहां वो जाकर लय हो जाता है वही ब्रह्म है ऐसा बोलता मम्मी इसको कैसा समझना पूछा शास्त्र शास्त्र के द्वारा ही समझना अच्छा शास्त्र के द्वारा ही समझना ऐसा बोलते ही क्या जी शास्त्र में ये करो वे करो वे करो वे करो ऐसा बोल रहा है वहां पर पूरा पूरा करो बोलते ही मई शरीर वहां ऐसा रखर बोलता है है ना ब्राह्मण हो तो ऐसा करो क्षेत्र हो तो कैसा करो सब कुछ ऐसा बोल रहा है वो ब्रह्मचारी ऐसा करो गांध ऐसा करो ऐसा बोल रहा है वो कैसा समझाता है वही शरीर से अलग से कैसा समझाता है अच्छा नहीं नहीं नहीं ये तो आप जो बता रहे हो वो कर्मकांड हो गया इससे अलग ज्ञानकांड एक है ये उपनिषद है उपनिषदों में आपको इसी विषय के बारे में सिखाता है सारे वेदांत आपको उन्हें इसी को समझाता है है ना सारे शास्त्र उसमें ही समन्वय हो रहा है तो समन्वया कौन है ब्रह्म में ही समन्वय हो रहा है इसको समझने से आपका ओ, ये अध्यास मैंने जो पहले कहा वो नष्ट हो जाता है बाद में प्रश्न क्या है क्या जी आप कह रहे हैं कि वो ब्रह्म जगत का कारण है अलग लोग अलग अलग बोलते हैं कौन ठीक है सांख्य लोग अलग बोलते हैं ना नहीं नहीं वो जो कह रहे वो ठीक नहीं है ब्रह्म ही जगत का कारण है है ना बाद में ये होते ही तीन पादों में क्या है उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में बोलते समय ऐसा है वैसा है सभी बोलता है ओ ब्रह्म निर्गुण है ऐसा भी बोलता है और ब्रह्म की उपासना करो बोलता है पूजा करो ऐसा बोलता है देखिए ब्रह्म की पूजा करने के लिए बोला है, है जो बोला है क्या कौन सा ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म है या सगुण ब्रह्म है चर्चा होती है बाद में फिर एक बार वापस आता है दूसरा दूसरा अध्याय में, दूसरा में ये ब्रह्म जो है, जगत का कारण कहा वह उससे जगत का संबंध क्या है जगत का संबंध समझाते समझाते बोलता है जगत ब्रह्म से अनन्य है है ना बहुत कुछ दुष्टांति देता है जगत ब्रह्म से अलग नहीं है लेकिन ब्रह्म जगत से अलग है इसलिए जो ब्रह्म जगत से अलग नहीं है उसकी अपेक्षा सुगुणित ब्रह्म होता है जो ब्रह्म जो इस जगत से अलग है उसकी अपेक्षा देखा तो निर्गुण ब्रह्म है है ना यहां पर दूसरा अध्याय पहले अध्याय में ही एकदम विषय हो जाता है ब्रह्म अपने स्वरूप में निर्गुण ही है वो बाद में क्या है अलग अलग सिद्धांत वाले निर्गुण है वो कैसा हो सकता है निर्गुण है जगत का ऐसा बहुत वाद करते हैं सबका निराकरण होता रहता है ना दूसरा बाद में आखिर में एकदम आखिर में जीव कौन है मतलब आप कौन है ये शुरुआत है जीव कौन है पूछा क्या बोलता है मैं अपने बारे में जो मैं समझा हूं उसी को बोलता है क्या तो मतलब क्या है देखो आप करता है भोगता है ज्ञाता है सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं आप कर्म करके स्वर्ग को जाते हैं वापिस आते हैं बुरा कर्म करके नर को जाते हैं वापिस आते हैं है ना ओ, तीसरा पाद आते ही क्या होता है वहां पर आप कौन उन्हें बोलता हूं सुनो शुरू करता शुरू करके अवस्थात्र को लेकर आता है अवस्थात्र लेके आया वहां पर पूरा पूरा वर्णन किया देखो शरीर से संबंध ही है स्वप्न में संबंध यानी ही संशय ज्ञान होता है और सुसुप्ति में आ गया तो अज्ञान आ गया आपको मतलब क्या है आप आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं मैंने पहले ही पूछा ओ सुषुप्ति में आप कहा रहते कहा बोलो जागृत काल में आप आसान से बोलते हैं क्या बोलते हैं मैं इधर बैठा हूं कुर्सी में बैठा हूं नीचे बैठा हूं उधर लेटता हूं उधर दौड़ता हूं ऐसा बोल रहे लेकिन उस समय मैंने पूछा कहा है पूछा मैं ये नहीं बोल सकता हूं इसलिए उस समय आप कहा रहा? पूछा तो बोलता है शास्त्र बताता है आप उस समय ब्रह्म में एक हो चुका था ना प्रश्न को देखो यहाँ पर कैसा है आप कौन है ऐसा समझाना है ओ बैठो सुनो ऐसा बोलकर वो जगत से शुरू कर लिया ये जगत ऐसा है ऐसा है वो, वो। ब्रह्म को दिखाया बाद में आखिर में दिखाया ये ब्रह्म कौन है आप ही है ऐसा बोला समझने के लिए क्या करना एकदम ज्ञान से समझो नहीं तो उपासना करो सीधा समझ सकता है नहीं तो उपासना करते रहा तो धीरे धीरे अच्छा होता है उपासना किया आप कहा जाएंगे आप ब्रह्म जाएंगे ऐसा करेंगे ऐसा होता है ऐसा होता है लेकिन आत्म तत्व को समझने के लिए ही आपने उपासना किया फिर वापस नहीं आएंगे चौथा अध्याय में फल बोल देता है। आखिर में क्या कहा न स पुनरावर्त न स पुनरावर्त थी फिर एक बार वापस नहीं आएगा तो, तो क्यों चुके आपको उन्हें पूछा आप ब्रह्म ही है अहम ब्रह्मा अस्मी बोलता है प्रज्ञान ब्रह्मा बोलता है आयमात्मा ब्रह्मा बोलता है तत्व बोलता है है है, ना? मतलब ब्रह्मा तुम आप ऐसा सीखा था सुना ये ना आपको मैं ओ ब्रह्मसूत्र पूरा भावलोकन क्यों किया का जरूरत क्या है पूछा क्या होता है वो जंगल को देखते रहते हैं यू मिस दुड सी ट्रीज ऐसा अंग्रेजी में कहावत का, है है ना वो पेड़ को देख रहा है पेड़ जी जंगल कहा है ऐसा पूछा है ना इसलिए ये शास्त्र का तात्पर्य नहीं समझकर सिर्फ पहले से ही ऐसा इसमें व्याकरण व्युत्पन्न क्या, क्या ये क्या ये क्या है वो क्या ऐसा जाते रहा अब कहा जा रहे हैं आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा है ना याद रखो ये सिंहावलोकन से ही शास्त्र शुरू होता है है ना ये हर एक स्थल में ऐसा होना ही क्रम है अध्ययन का क्रम ही यही है ओ शुरू करते ही वहां पर व्याकरण सूत्र को लेकर ये करना ये करना ये ये ठीक नहीं है इसको समझने के बाद वहां पर जाना जंगल को देखना बाद में हम पेड़ को जाना देखो युद्ध करते समय क्या होता है युद्ध करते समय क्या होता है ओ, क्या रास्ता ये क्या रास्ता है वो रास्ता क्या है फैक्ट्री क्या है ये क्या है है सब कुछ चित्र है उसके सामने लेकिन शहर में जो बैठा है वो नहीं जानता है समझेगा ना इसलिए ऐसा करने के बाद नीचे उतरा वो वहां पर लड़ने में उसको एक दिशा मिलती है हर एक बार वो कहीं भटका तो इधर नहीं जाना विषय यह नहीं है मैं इधर वापस जाना ऐसा उसको जानना नहीं तो कही गया और वो उधर ही चला जाता है है ना इसलिए शंकराचार्य इसको कैसा समझाते हैं देखो एक समग्र दृष्टि आपने रखा तब तो शास्त्र में ये वाक्य सगुण ब्रह्म के बारे में है यह वाक्य निर्गुण ब्रह्म के बारे में है ये वाक्य आपको समझाने के लिए है यह वाक्य इसलिए है उसलिए है ऐसा संबंध समझता है नहीं तो नहीं समझ सकते है आप ऐसा का कौशन देता है स्पष्ट हो गया ना इसलिए मैंने अभी एक सिंभावलोकन रख के आपको दिखाया ना अध्यास अध्यासभाष्य क्या है कोई बोला बाद में अध्यास को हटाने का क्रम क्या है वो भी मैंने बताया है ना अभी अध्यास भाष्य के बारे में और थोड़ा ज्यादा बोलने को शुरू करता हूं अध्यासभाष्य जब पढ़ते समय यहां पूर्व पक्ष क्या है उत्तर पक्ष क्या है ऐसा बात करना ठीक नहीं है क्योंकि अध्यास भाष्य क्या है ब्रह्मसूत्र भाष्य के लिए उपोदघात है पीठिका है शास्त्र में उपकर्मा उपसंहार ये सब कुछ बहुत कुछ है पूर्व पक्ष है उत्तर पक्ष है, है ना और जहां कहा संशय आता है बाद में पूर्व पक्ष गलत बोलता है बाद में उत्तर पक्ष में ठीक करता है यह सब कुछ होता है लेकिन यहां पर जो अध्यास भाष्य को पढ़ना चाहता है अध्यास भाषा अपने आप पढ़कर और बाद में शास्त्र को समझने के लिए इच्छा होना है ऐसा है।, है ना इसलिए यहां पर पूर्व पक्षा उत्तर पक्षा ऐसा बात को मतलब क्या हो सीधा समझता है अरे अभी अभी पढ़ता हूं एक बार बोलो हाँ क्यार है युष्मदस्मत प्रत्यय गोचर यो बोलो विषय विषयिणो तम प्रकाशवस्वो इतरेतर भाव सिद्धायां सिद्धाया तीन सुतरा इत्यतः इतरेतरवा अपत्ति अस्मत्योचरे विषयि चिदात्मक युष्मतगोच विषय से मिथ्या इति तथा अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम्, अोोनियात्मकता अोनधर्माश्चाध्यतरेतर अवेक अत्यवर्मिणो मिथ्या मिथ्याज्ञान सत्याृते मिथिनीकृत अहमद ममेदी नैसर्गिकों लोकव्यवहार है ना अभी देखो यहाँ पर तात्पर्य देखो युष्मोचरों मतलब ये पूरा जगत एक है मैं हूं ऐसा एक है दो अलग अलग है दोनों हम जानते हैं क्या है इसमें मैं जो हूं मैं विषयी हूं कुछ समझने वाला हूं वो जगत जो है वो विषय है है ना मैं विषयी वो विषय विषय है हम दोनों कैसा है तम प्रकाशविरुद्ध स्वभाव हो वो अंधकार है तमस है मैं कौन हो प्रकाश स्वरूप वाला हूं इसलिए अत्यंत विरुद्ध है इसलिए इतरे तरह भाव अनुपत इसलिए वो मैं नहीं हो सकता मैं वो नहीं हो सकता है, है ना इसलिए ऐसा समझना अनुपत मतलब हो सकता नहीं है नहीं हो सकता सिद्धायाम ये सब लोग जानते हैं जानते हैं। मैं अलग हूं वो अलग है इसलिए हम जानते हैं सिद्ध हो गया है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए मित्र भावानुपति मतलब एक को दूसरे धर्म में रखना और ऐसा समझना मैं वही ही हूं नहीं तो वो मई हूं ऐसा समझना नहीं चलता है इसलिए अस्मत्त्येगोचरे विषय निश्चित प्रत्येकोचर विषय इसलिए मेरे में जगत का अध्यास करना और उसके विरुद्ध जगत में मुझे रखकर देखना अध्यास करना मेरे धर्मों का रखकर देखना ये मिथ्या भवितुमतम यह झूठ है ऐसा नहीं हो सकता आप ही समझते हैं उसको है ना ऐसा होने पर भी तथा ऐसा होने पर भी अन्योन्यात्मकता अन्योन धर्म अध्यस्या और जगत को अपने में हम को जगत में रख कर उसका धर्मों को हमारे में हमारे धर्मों को उसमें रखकर इतरे इतर अभिवेके ना वो क्या हो मैं क्या हो ऐसा अलग करना नहीं करके अलग नहीं जानकर अत्यंत विपक्ति और धर्मधर्मिणो हो पूरा पूरा जो अलग है इन धर्मी धर्म को धर्मियों को ओ, सत्या अन्य को मिथुनी कृत्या जोड़कर से मिथ्या ज्ञान से, से मतलब मैं जो समझाऊ वो गलत है से मैं क्या कर रहा हूं अहम इधम ममेदम देखो मई हूं वो है वो है देखो ये मेरा है ये मेरा नहीं है ये उसका है ऐसा अहम इधम ममेदम नैसर्गिको यम लोक व्यवहार बहुत स्वाभाविक है मैं क्या ना आपको एक अंदाजा आ गया अभी पद पद को लेकर हम आगे बढ़ेंगे है ना नुष्म अस्मत प्रत्यय गोचर है ना युष्म है ना ओ तुम ऐसा है ना तू है ना उसको उस शब्द से आता है ये युष्म शब्द बोलता है युष्म अस्मत मई हूं ऐसा है प्रत्यय गोचर हो ऐसा है देखो प्रत्यय मतलब क्या है प्रत्यय मतलब जानना ज्ञान उसका ज्ञान देखो पर कुर्सी है कुर्सी का ज्ञान है ना कुर्सी का ज्ञान जो है वो ज्ञान किस प्रकार से होता है देखो कुर्सी का चित्र बुद्धि में आ जाता है समझा ये स्पष्ट इसके बारे में आ गया वो बुद्धि में एक कुर्सी का आकार होता है ना उसको प्रत्यय बोलता है प्रत्यय किसको बोलता है मालूम हो गया ना ये जो विषय है उसका आकार बुद्धि में जब स्पष्ट रूप से बैठता है वो प्रत्याचार है प्रत्यय बोलने से प्रत्यय आ तब ओ वो विषय बन गया मैं उसको जान लिया उसका ज्ञान आ गया उसका ज्ञान ही बुद्धि प्रत्यय रूप के बारे में रूप से प्रकट होता है है ना अभी ये प्रत्यय हो गया अभी देखो मतलब प्रत्यय बोलते हैं युष्म प्रत्यय है वो हो। ना युष्म प्रत्यम मतलब क्या है यहां पर जगत ही स्थान है है ना अभी ये युष्म प्रत्यय बन मतलब गया हमारे में क्या है ओ युष्म मतलब जगत के बारे में ज्ञान एक जगत क्या हो गया अस्मत प्रत्यय गो युष्म प्रत्यय गोचर हो गया गोचर मतलब विषय है गोचर मतलब क्या है विषय है।, है ना इसका मतलब क्या हुआ जगत का वर्णन क्या है युष्म प्रत्यय गोचर है समझ आ रहा है युष्म प्रत्यय गोचर है ये दीवार रा ऐसा रहा है, है। ना और जब तक स्पष्ट चित्त नहीं आएगा तब तक आप नहीं समझा है ए, क्या नहीं नहीं जानता जी, जी, बोलता है। ए, नहीं समझा जी? बोलता है। समझने का लक्षण क्या है ये एकदम प्रत्यय ठीक तरह से बैठ जाना ए, यहाँ है ना युष्मत प्रत्यय गोचर है अभी यहां पर प्रश्न आता है क्या है जगत के बारे में युष्मत प्रत्येक गोचर बोला लेकिन युष्मत मतलब शब्द क्या है बोलता है तू ऐसा किसी व्यक्ति को रखकर ही बोलता है किसी व्यक्ति को रखकर युष्मत शब्द प्रयोग होता है लेकिन यहां पर जगत है जगत जड़ है और तू जो है जड़ नहीं है नहीं ना लेकिन उसको युष्मत कैसा बोला युष्मत क्यों बोला प्रश्न उठता है ना जो हमें बहुत सर्वेश्वर जब लिख रहा है वो गलत नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ कारण रहता है ना उसमें जगत के बारे में बोल रहा है लेकिन युष्मत तैसा क्यों बोला ऐसा पूछा देखो जी यह क्या है जगत आपसे बिल्कुल अलग है ऐसा समझाना क्या समझाना जगत आपसे बिल्कुल अलग है क्या समझाना अभी देखो जगत के बारे में ही बोला यह वह बोला तो है ना यह वह बोला उसमें दिक्कत क्या है देखो यह क्या है वह क्या है पूछा नजदीक है तो यह होता है दूर चला गया तो वह होता है इसलिए यह वह भी होता है वह यह भी होता है इसलिए यह वह में फर्क नहीं है समझ गए ना लेकिन तू मैं जो है आप जहां कहा अब तू ही है मैं मैं ही हूं क्या स्पेक्टर है है ना उतना ही नहीं हम जय को भी तू ऐसा बोलते है और श्री राम और जंगल में सीता का अपहरण हो गया बाद में है, वो पेड़ से पत्थर से पूछता है क्या सीता जी को देखा बोलो या नहीं हम भी बोलते हैं वो शरीर को देखा के तुमने हमको ब्रश कर दिया बेकूफ कर दिया ऐसा बोलते हैं इसलिए जड़ वस्तु को भी तू ऐसा बोल सकता है है ना लेकिन यहाँ पर यह क्या है वो मैं और तू जिस प्रकार अलग है एक तो अलग है कोई भी मैं तू एक ऐसा नहीं बोलता है इसलिए युष्मत अस्मत प्रत्येकोचरी वो बड़ा है भैया युष्म अस्मत में क्या है युष्मत को हम किस बोलते हैं शरीर को देखकर ही युष्म बोलते हैं है ना शरीर जड़ है जड़ के द्वारा ही हम युष्मत को भी समझ रहे हैं है ना इसलिए ओ जगत और मेरे में एकदम फरक है इसको स्पष्ट करने के लिए क्या क्या है वो वो। है स्पष्ट हो गया तो राम का उदाहरण नहीं मैं क्या बोला? को दिखा के तू ऐसा संबोधन किया पत्थर को अच्छा ठीक है ना इसलिए तू तो जगत में आ गया तू तो जगत में आ गया है ना युष्म ये बात गया क्या? देखो याद रखो प्रत्यय मतलब क्या है ज्ञान लेकिन प्रत्यय जब बोलता है वो तो ज्ञान यहां पर प्रकट होता है बुद्धि बुद्धि में उसको प्रत्येक होता है है ना इसलिए प्रत्यय बोला है स्पष्ट हो गया प्रत्येक बाद में देखो विषय विषय उसी कर्म में बताता है युष्म के स्थान में विषय है अस्मत के स्थान में विषयी है है ना अभी देखो विषय विषयिणो उसी को बोल रहा है युष्म अस्मत युष्म प्रत्येकोचरे हो दो है ना इसी प्रकार विषय विषय के दोनों में दोनों में ऐसा बोल रहा है।, है ना अभी विषय मतलब क्या है शी बंधने धातु है है ना ओ कैसा ओ उत्पन्न होता है देखो यहाँ पर ओ विषय बधनाती है विषय बध्नाती मतलब समझने वाला जो है उसको बदनाती बांधता है बांधता है मतलब क्या है देखो बांधता है मतलब वो सामने आ गया वो देखता ही है है ना आवाज आ गया सुनता ही है गंध आ गया सुनता ही है है ना उसी प्रकार किसी का स्पर्श हो गया वो उसको जानता ही है उसी प्रकार कुछ ना कुछ मीठा रखा कुछ ना कुछ वो भी जानता ही है मतलब वो विषय का संपर्क होते ही उसको ऐसा हो जाता है विषय इसको बांध लेता है विषय ही को इसलिए उसको विषय ही बोला है देखो सबसे आप क्या समझना मालूम मैं संस्कृत में पद कैसा है वो पूरा पूरा उसको वहां किस धातु से उत्पन्न हो रहा है उसको देखकर पूरा पूरा वेदांत तो उसमें आ जाता है देव भाषा क्यों बोल रहा है मालूम है ना आपको है ना इसलिए वो विषय हो गया विषयी मतलब विषय को जानने वाला जानने वाला वाला वाला ही हो हो हो हो हो गया जानने वाला बंदित हो गया ना। ओ, किया ना। आ गया गया गया गया क्या ना ना ना तो देखना शुरू किया आ देख लिया आगे आगे गया। तो हो गया फिर क्या? मैं देखने वाला हो गया ना? अच्छा। अभी देखने वाला है ओ मैं उसके अधीन में हूँ अभी <laughs> मैं देख चुप बैठा था ये आ गया मुझे जानने वाला है वो बंधनी तो है वो तो है जब बारी इंद्रिया उसके साथ जुड़ गई नजर नहीं किसी को देख नजर हटाते नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो गया ना अब देखो अभी विषयी अभी बहुत सावधानी से शुरू होता है ये विषयी कौन है यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गया है बहुत सावधानी से सुनो यहां से शुरुआत है देखो विषय ही मतलब जानने वाला अभी सिर्फ देखने का ऐसा रखो देखो वहां पर कुर्सी है विषय है विषयी कौन है आंक है वो अंक नहीं तो वो नहीं समझता है इसलिए वो कुर्सी को समझने वाला आंख ही है इसलिए कुर्सी विषय है तो विषयी कौन है आंख है समझा बाद में देखो क्या आंक में विषयी हो ऐसा गर्व को नहीं रख सकता है क्यों ओ बुद्धि के लिए विषय हो गया क्या बुद्धि जानता है ये आंख है ये काम ठीक नहीं कर रहा है ऐसा बोलता है बुद्धि इसका मतलब ओ आंख विषय ऐसा आपने आपको जब समझा ये गलत हो गया है ना ये हद तक है बाद में विषय बन गया अच्छा भी बुद्धि काटर ने बुद्धि क्या बोल सकते है देखो मैं समझा आम को भी समझो उसको भी समझा इसलिए बुद्धि विषय होने पर भी बुद्धि विषय क्या है आम को भी विषयी है बाहर का भी विषय है लेकिन बुद्धि को भी मैं समझ रहा हूं इसलिए मई विषय हूं बुद्धि मेरे लिए विषय है यहाँ पर चैन है देखो विषय है आम विषयी उसके लिए विषय बुद्धि है उसके लिए विषय मई हूं मेरे लिए विषय कौन है कोई है नहीं है। मेरे लिए विषय कोई नहीं है इसलिए मैं मूल विषयी मूल विषयी ठीक है इसका मतलब देखो ओ आंख भी विषयी है बुद्धि भी विषयी है मैं भी विषयी हूं लेकिन मेरे में और उनमें फर्क क्या है देखो वो एक समय तक विषयी रहा बाद में विषयी बन गया है ना लेकिन मैं जो हूं वो हमेशा विषय ही हूं मैं विषय नहीं हूं समझ में आ गए ना इसलिए अस्मत क्या है मैं ही हूं मैं विषय हूं अस्मत जो है ये विषय हो जाएगा ना होगा, देखेंगे देखेंगे है है? ना? अभी वही ठीक इसलिए विषय हो, याद रखो यहाँ पर डिटेल्स में डूब गया तो क्या हो रहा है इसको भूल नहीं भूल जाना दोनों में अध्यास कर रहा है वो गलत है ऐसा दिखा रहा है दिखा रहा क्या धेर लगन हो रहा है ना युषमत है अस्मत है उसको मिला ना ठीक नहीं है ऐसा बोल रहा है इसलिए उसका चीज उसकी चर्चा हो रही है इसलिए भी वो विषयी में किसको लेना विषय को किसको लेना पूछा आंख भी है बुद्धि भी है सब कुछ है विषय वैसा है लेकिन मूल विषय के बारे में पूछा तो क्या हो रहा है वो हमेशा विषय ही है विषय नहीं है लेकिन ये बाकी जो है विषय ऐसा नटन करने पर भी कुछ समय तक बाद में विषय बन जा बन जाता है इसलिए ओ विषयत्व जो है वो नकली है ना, ना? मेरे बारे में क्या है बाद में देखेंगे स्पष्ट हो गया विषय विषय हो अच्छा मैं मैं बुद्धि को भी विषय कैसा मालूम पड़ा यहाँ पर देखो देखो, देखो जी मैं बुद्धि मेरे लिए विषय है ऐसा मैं कब सकता कर सकता हूँ देखो जी बुद्धि वहां पर वो ग्वालियर में एक हफ्ता बहुत अच्छा था ना बाद में आ गया इधर तो फंस गया तो फंस गया से, से, से, से, हो गया हो हो अच्छा था ऐसा बोलता है सब है सब लोग मतलब बुद्धि सात्विक कभी-कभी तामसिक हो जाता है कभी कभी राजसिक हो जाता है इसको मैं देख रहा हूं इसलिए मैं उससे अलग हूं ऐसा बोलता है लेकिन इससे पूरा उत्तर नहीं मिल सकता है क्योंकि होता है क्या है देखो देखो जी प्रत्यय रूप में मालूम हो ना है ना देखो बुद्धि मतलब क्या है ओ बुद्धि बिगड़ गया बुद्धि अच्छा काम कर रहा है ऐसा अच्छा जो प्रत्यय आता है वो प्रत्यय बुद्धि में ही आ रहा है समझा है नहीं? बुद्धि के बारे में बुद्धि को जब विषय बनाया उस समय प्रत्यय क्या है और बुद्धि नहीं है प्रत्यय समझ रहा है इसलिए बुद्धि के लिए विषय जो है वो बुद्धि ही है बुद्धि से भी पर कोई नहीं है आप बुद्धि ही है इसलिए आप ही भूल विषय है आप बुद्धि है ऐसा कोई बोल सकता है दृष्टांत बुद्धि बुद्धि को कैसा समझ सकता है, जी? पूछा। देखो। अभी है। मैं छू रहा हूँ वो भी है मैं टच भी है में कैसा जी आई वो टच कौन छुआ छुआ छुआ गया मैं छुआ गया वो भी है मैं छूया वो भी है त्वचा तो ही दोनों को जान रहे इसलिए बुद्धि भी ऐसा ही है इसलिए बुद्धि समाप्त हो गया वही मूल विषय है ऐसा प्रश्न उठाया तब उत्तर क्या है ऐसा नहीं है देखो क्योंकि विश्चार्थ में पहले देखो त्वचा है वो लकवा हो गया तब तो क्या बोलता है यहां पर लकवा हो गया तो जानता नहीं है जी जानता नहीं है कौन बोला ऐसा समझ रहा है नहीं जी नहीं समझ रहा है चाहा तो ही, ही नहीं ना त्वचा नहीं है वो इसलिए वो नहीं समझ रहा है कौन बोल रहा है त्वचा से अलग ही बोल रहा है उसी प्रकार इधर भी बुद्धि प्रत्यय कब आता है जागृत में आ रहा है स्वप्न में आता है लेकिन गहरी नींद में क्या बुद्धि प्रत्यय है नहीं है लेकिन बुद्धि ही उधर नहीं है इसको जानने वाला कोई है ना ही बुद्धि का विषय ही है बुद्धि विषय ही है स्पष्ट हो गया आपको बुद्धि <coughs> बुद्धि भी विषय है कैसा है इसको स्पष्ट होना स्पष्ट होना ये नहीं होगा देखो जी बुद्धि का अभाव लगवा लगवा का जो उदाहरण है हाँ लगवा का उदाहरण देखो तो, तो बुद्धि भी तो <coughs> बुद्धि बुद्ध नहीं जी नहीं, नहीं जान रहा नहीं जान रहा हूं ये बोलने वाला त्वचा के ऊपर कॉमेंट कर रहा है त्वचा विषय बन गया उसी प्रकार सुषुप्ति में मुझे बुद्धि विषय बन गया इसलिए बुद्धि विषय ही है मैं विषयी हूं उसका भी विषयी हूं स्पष्ट हो इसलिए विषय विषय मतलब क्या विषयी कौन है मैं मैं मतलब कौन है अभी बुद्धि का भाव भी कौन देख रहा है बुद्धि में जो बचा है वो है ये कौन है उसको बोलता है प्राज्ञा समझा अभी जागृत काल में जीव को क्या बोलता है बहिष्प्रज्ञ बोलता है स्वप्न काल में उसी को अंत प्रज्ञ बोलता है बहिष्प्रज्ञ का नाम क्यों आता है बाहर का समझ रहा है चीजों का सिर्फ भविष्य प्रज्ञा अंदर वाला जैसा देख रहा है अंत प्रज्ञा वहां पर उसमें घर में उसका नाम होता है प्राग्ञ है ना ये प्राग्ञ कौन है ऐसा पूछा हो देखो शंकराचार्य का भाष्य देखो हो भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व है ना नाच में क्या है ज्ञातृत्व भूत भविष्य मतलब क्या है सोते समय कुछ नहीं है भूत भविष्य तो उसके पहले उसके बाद ओ ज्ञातृत्व सब कुछ जानने वाला कौन है मूल विषय ही कौन है पूछा यही है कौन ये सर्वेश सोते रहने पर भी भूतपूर्वक प्राज्ञ उच्य है ना और सब कुछ समझ रहा है ना इसने उसको प्राज्ञ बोला पहले वो अभी कुछ नहीं समझ रहा है तो भी क्यों बोल रहा है वो पहले वो जानने वाला वही है इसे है बोल रहा है सो क्यों अब उठ के है जानेगा तब भी वही सो, सोने से पहले जानना था तब भी वो था। हाँ। वो है बस वही था जा। कुछ जानता है लेकिन नहीं है, इसलिए चुप है। आपको इसका तो तात्पर्य क्या हुआ मतलब वो विषय विषय जब बोला तो विषयी ये प्राज्ञ है ओ बाकी बुद्धि इंद्रिय शरीर जगत पूरा पूरा उसके लिए विषय है स्पष्ट हो गया में देखो बोलो तम प्रकाशविद्ध स्वभाव यो बोलो तम प्रकाशविद्ध स्वभावयो। अभी वही अस्मत युष्म को विषय विषयी अल क्या अभी और एक प्रकाश अलग कर रहे तमह प्रकाश विरुद्ध स्वभाव यो युष्म तमस है युष्म अस्मत तमह प्रकाश ओ तमस है यह प्रकाश है ऐसा है ना ये तमस है प्रकाश है इसका मतलब क्या है है ना प्रकाश स्वरूप मतलब क्या है देखो है ना प्रकाश क्यों बोलता है उसको प्रकाश स्वरूप वाला कैसा बोलता है सुनो देखो जी कुछ भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए जिससे वो समझना हो सकता है जो नहीं रहा नहीं जान सकता है उसको प्रकाश बोलता है, है ना अब ये रूप को जानने के लिए ये प्रकाश अगत्य है रूप नहीं रहा तो नहीं जान सकता है ये सहकारी है आंख देख सकता है प्रकाश रहा तो देख सकता है नहीं तो नहीं देख सकता है, है ना वो जो दीप पड़ता है वो तमस है उसमें प्रकाश नहीं है ये प्रकाश है समझ लगे ना अभी देखो सारा जगत को तमस बोल रहा है अभी देखो अभी प्रकाश और आंख में देखो प्रकाश हे प्रकाश है ऐसा बोलने के लिए आंख खोला है तो देख सकता है नहीं तो नहीं है इसलिए प्रकाश तमस स्वरूप है आंख प्रकाश स्वरूप है समझा नहीं समझा जिससे कुछ भी विषय को जानते हैं वो तमस है ये नहीं तो उसको स्टैंडिंग नहीं है प्रकाश को देखने के लिए आंख हाँ काम करना है इसलिए प्रकाश किसका है प्रकाश है आंक का ये प्रकाश ही जो है वो तमस ही है उसको देख रहा हूं सर्टिफाई कर रहा हूं आप प्रकाश है ठीक है ऐसा बोल इसलिए आंक प्रकाश वाला है अच्छा जब तक विषय ही है तब तो प्रकाश वाला है लेकिन बुद्धि के लिए जब विषय बन गया वो तमस हो गया बुद्धि प्रकाश वाला हो गया उसी प्रकार बुद्धि को जब मैं समझता हूं तब तो बुद्धि अंधकार में चला गया मैं प्रकाश में आ गया है ना अभी इसको देखो प्रकाश शुरू स्वरूप तो स्पष्ट ऐसा देख सकते हैं प्रकाश किसका है देखो, जाकर में ये प्रकाश वगैरह बोलते हैं देख रहे हैं, पूछे। है। लेकिन स्वप्न में कुछ भी नहीं है प्रकाश बाहर का प्रकाश को प्रवेश ही नहीं लेकिन वहां पर बहुत प्रकाश दिख पड़ता है वहां पर व्यवहार हो रहा है इसलिए प्रकाश बाहर का नहीं है कौन सा है अंदर का ही होना है अभी प्रश्न देखो जी मन है बुद्धि है ये प्रकाश बुद्धि का है आपका नहीं है ऐसा बोला और ठीक नहीं है वो क्या बोलता है वो जागृत काल में जो प्रकाश था उस प्रकाश ही बुद्धि में रिकॉर्ड हो हो चुका है उसी को सप्न काल में देखता है सिर्फ बुद्धि में जो प्रकाश वो ही है ये ठीक नहीं क्योंकि बुद्धि में जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड है रिकॉर्ड को देखने के लिए फिर एक बार प्रकाश चाहिए आजकल आप तो आसान से जान सकते हैं उसको फिल्म रिकॉर्ड करता है फिल्म में उस प्रकाश का वो रिकॉर्ड ही है लेकिन सिर्फ फिल्म को देखने से सिनेमा नहीं दिख पड़ेगा और फिर एक बार उसको प्रकाशित करना पड़ेगा इसलिए वो स्वप्न में जो प्रकाश है वो किसका है पूछा बुद्धि का नहीं हो सकता बुद्धि प्रकाश है प्रकाशित होकर बाद में दीख पड़ता है लेकिन प्रकाशित होने के लिए प्रकाश किसका है आपका है और कैसा आप मैं कौन हूं देखो आप घर इनको चले हो बुद्धि ही नहीं बुद्धि यही नहीं आप जानते हैं बुद्धि नहीं है ऐसा जानने के लिए भी एक प्रकाश चाहिए देखो अभी एकदम अंधकार है और देखो जी वहां पर एक कुर्सी है या नहीं देखो उधर ऐसा पूछा कहता है ऐसा पूरा ऐसा ऐसा करके यहाँ पर कुर्सी नहीं है ऐसा बोलता है इसलिए कुछ नहीं है सब बोलने के लिए भी प्रकाश चाहिए समझ आया इसलिए सुषुप्ती में बुद्धि नहीं है बुद्धि का अनुपलब्धि अनुपस्थिति को देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए वो तो किसका होना है मेरा ही होना है प्राज्ञा का ही होना है इसलिए मैं प्रकाश स्वरूप वाला हूं और बाकी सब कुछ बुद्धि से लेकर पूरा पूरा जगत में जो कुछ है वो अंधकार है तमस है ठीक है अभी देखो कुछ लोग गड़बड़ करता है क्या है तमह प्रकाश है जी तमह प्रकाश ऐसा है वहां पर भी एक वस्तु है यहां पर विषय है और वस्तु रहने वाला वस्तु को ही देखना है इसलिए प्रकाश जैसा एक भाव वस्तु है उसी प्रकार तमस भी रहने वाला एक वस्तु है क्या समझ आ रहा है लोग क्या लोग क्या बोलते हैं ओ तमस भी भाव रूप है ऐसा बोलता है समझ आ रहा है तमस रूप है क्योंकि दृष्टांत में ऐसा है ना समझा रहे नहीं सभी वो तो मतलब वो जो जो सारा बाहरी जगत है वो तमस है। देखो जी आज ने कहा इसलिए अभी प्रश्न दूसरा है भी। ये जो जो है, है, है। आपने जो तमस कहा, वो तमस ठीक है, लेकिन वो ठीक लेकिन भाव, है। क्यों? अच्छा, जगत भाव है। अच्छा, क्योंकि जगत के लिए दृष्टान दिया है ये भाव है, या है क्या? भाव है ना वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सेंस को जो जानते हैं वो भी बोल सकता है ऐसा नहीं है वो प्रकाश का अभाव ही तमस्या है सब बोलता है ऐसा मत है, सब बोलता है लेकिन वो मानने में थोड़ा तर्क करता है, है ना को छोड़ भी अभी देखो उसको भाव रूप मानने का जरूरत नहीं है क्यों पूछा सावधानी से सुना रूप को दिखाने के लिए प्रकाश चाहिए है ना ठीक है इसमें समझे नहीं है लेकिन विषय का ज्ञान जो है विषय का ज्ञान सिर्फ रूप से ही होता है ऐसा नहीं है शब्द स्पर्श रसगंध से भी होता है ठीक है देखो कैसा कितने दृष्टा देते है ओ आप आजकल इतना शहर में रहकर आप ये मजा नहीं जानते हैं रात में कहीं जा रहे हैं वहां पर ओ रास्ता भटक गया क्या है न कुआं भोंगता है वो कुत्ता भोंगता है तो वहां पर गांव समझा ओ कोई वहां पर डोल बजा रहा है वहां पर कोई है शब्द से ही समझ में आ गया ऐसा स्पर्श से ही समझ में आता है यह वस्तु क्या है ऐसा और रसगंध से भी समझ में आता है है ना इसका मतलब तो क्या हुआ शब्द स्पर्श से भी मालूम हो रहा है शहर में भी मालूम होता है है आज लाइट लाइट भी मालूम होता है ना, है। है ना? इसलिए अभी देखो रूप का रूप के प्रतियोगी मतलब रूप के अभाव रूप का अभाव जो तमस्या है उसको अभाव बोला नहीं समझा आपको प्रतियोगी बोला अभी देखो शब्द स्पर्श रसगंध इनको एक ऐसा ऑपोजिट एक है प्रतियोगी जो कुछ है प्रतियोगी मतलब क्या है सुनो जो आने से वो अभाव नष्ट हो जाता है वो प्रतियोगी है तमस के प्रतियोगी प्रकाश, प्रकाश है विद्या, विद्या। हम्म ऐसा वो आते हुए नष्ट हो जाता है इसलिए सरसगंध को, प्रकाश। प्रकाश को कुछ प्रतियोगी है नहीं है नहीं ना इसलिए वो तमस प्रकाश वो उपमान को ही दृष्टांत को ही लेकर और बहुत तरक्का करके और तमस्को भावरू पैसा सिद्ध करके दिखाने के लिए कोशिश करने से लाभ फायदा कुछ भी नहीं है है ना तात्पर्य तो क्या है देखो फिर एक बार युष्मद अस्मत प्रत्येकोचरी हो दो है दोनों प्रत्येकोचरे है विषय विषय हो विषय है मैं विषयी हूं तमह प्रकाश विरुद्ध स्वभाव ओ तमस वाला है मैं प्रकाश वाला हूं है ना इसलिए क्या हो गया इतना विरुद्ध है मालूम हो गया आपको अभी भावकर शुरु। बोल रहे हैं तो कौन समझ रहे पूरा विरुद्ध है या नहीं जी इसलिए हाँ I have a counter question. is You yeah. so, say that no Can I say that there no no Can when comes, vanishes? existence of no, that is exactly what telling. Oh, उपमान को नहीं लेकेट्स नहीं नहीं देखो आपको प्रश्न को उत्तर मिल रहा है सुनो क्या बोल रहा हूँ उल्टा प्रश्न का उत्तर मिल रहा है उल्टा प्रश्न का उत्तर मिल रहा है इज़ ah, नहीं रह सकता ah, ah, ठीक है. So, जब प्रकाश आ जाता है आत्मज्ञान आ जाता है ये ठीक है अभी आता है उसके बारे में देखो Way, इसमें शब्द शब्द नहीं नहीं आया आया कहीं में में आ गया मैं हाँ। मैं क्यों मैं बोला ना आपको पहले ही युष्मत प्रयोग क्यों नी, किया नी, नी, है तबस बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। पद का प्रयोग क्यों हुआ है युष्मत अलग दिखाने के लिए युष्मत किया है इदम ऐसा कहा अलग ऐसा सिद्ध नहीं होता है क्योंकि यह वह में वो नजदीक रहा हाँ। है हाँ इसलिए युष्मत कहा उसको याद रखो है ना अभी ओ जगत को आपने तमस कहा ओ प्रकाश आते ही आप है इसलिए आप आपको जान लिया जगत चला जाता है देखेंगे बहुत अच्छा है क्या जाता है क्या नहीं जाता है देखेंगे है ना इतरे तरफा अनुपत्तो सिद्धाया ये दोनों अलग है इसलिए ये वो जगत को आत्मा प्राग्ञ बोलना प्राग्ञ को बोलना जगत बोलना ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ये सिद्ध है हम जानते हैं देखो जी विषय विषय विषयी को जान सकता है नहीं ये अलग है इसलिए इतरे तरभा अनुपत्त सिद्धायाम ये प्रसिद्ध है।, है ना क्या होता है तद धर्मान भावा अनुपपत्ति उनके धर्म भी अलग अलग ही है जगत का धर्म भी अलग है प्राग्ञ का धर्म भी अलग है पूरा पूरा अलग है है ना तो धर्म भी सुतरा इतरेतर भाव अनुभव अभी ये तो दिखाया क्या है वो तरस है यह प्रकाश है वो विषय है विषयी है, है और युष्म है अस्मत् है पूरा पूरा अलग है इसलिए इतरेतर भाव मतलब तो क्या है वो जड़ है मैं ज्ञान हूं मैं आनंद वाला हूं आनंद वाला हूं क्योंकि मैं अलग रहा आनंद मुझे मेरे में है मैं देख रहा हूं ये जड़ है वहां पर आनंद ऐसे कैसा हो जा सकता है आनंद इसमें रह सकता है, है ना इसलिए इतरे तरह भाव नहीं हो सकता उसको उनका धर्म अलग है वो जड़ है मैं ज्ञान हूं परिच्छि इतने तरह भाव अनुपत्तों इतरे इतर अनुपत्ति ही इत्य इसलिए इसलिए अस्मत्त्ये गोचरे विषीण चिदात्म के युषम प्रत्येगोचर तो मतलब धर्मचोचरे विषयिरा लिए मैं मतलब मैं मैं प्राग्या। प्राग्या। <laughs> मैं, मैं मैं में कौन चिदात्मक मैं चिद स्वरूप है ना अभी मैं क्या कर रहा हूं युष्म प्रत्य गोचर से विशेष धर्मांचा युष्मत प्रत्यय क्या शरीर युष्मत प्रति में आ गया शरीर कहा गया युष्म प्रति आ गया नहीं उसको मेरे में रख सकता है सामान ही नहीं है इसलिए युष्म प्रत्योचर से विशेष मैं ऐसा बोलना नहीं तो उसका धर्म है ये शरीर काला है क्या मैं काला हूं गोरा है मैं गोरा हूं ये पुरुष है स्त्री है क्या मैं पुरुष और स्त्री हूं धर्मानांच मतलब मालूम हो रहा है ना आपको वहां के धर्म यहां पर नहीं है लेकिन तब तो चा मतलब क्या है यहां पर दो बोला है उसको ही मैं बोलना उसके धर्मों को मेरा धर्म ऐसा बोलना समझ आया दो मालूम हो ना आपको दो क्या क्या है विषय को ही ऋषि मानना विषय धर्मों को विषि का धर्म मानना मानना मानना समझे ना अध्यास ऐसा करना अध्यास ओ दूसरे को मेरे में देखना मुझे दूसरों में देखना ये जो है वो अध्यास क्या है अभी देखो तद्विपर्य अभी तक हमने क्या कहा जगत को हमारे में रखना बोला बोला तद्विपर्य इसके व्यतिरिक्त मेरे धर्मों को उधर रखना ये क्या है जी मेरे धर्मों को उधर रखना उसमें क्या हो सकता है देखो मेरे अनुभव में अनुभव में तो है वहां का धर्म मैं रख रहा हूं लेकिन रखना गलत है मालूम हो गया प्राग्न में वहां पर प्राग्ञ को अनुभव करके याद रख देखो मैं पुरुष नहीं हूं लेकिन पुरुष मैं हूं बोल रहा हूं उठते को मे, मेरे में रख लिया ये गलत है मेरे धर्मों को उधर रखना मतलब क्या है क्या रख रहा हूँ देखो बहुत बड़े लोग कैसा लिखते हैं देखो जी हम तीन लि भी आगे नहीं बढ़ा डेढ़ घंटा हो गया <laughs> है ना, ना विषेणा कैसा कौन सा शब्द का आएंगे अच्छा।, अच्छा गलत समझना अभी क्या है वो यहाँ पर मेरा धर्म उसमें कहा देख रहा हो देखो मैं क्या कर रहा हूं देखो जी जागृत काल में तो मैं सुख बाहर विषयों में देख रहा हूं सुख शरीर में देख रहा हूं इसलिए सुख बोलते ही वो विषय में है शरीर में है ऐसा है लेकिन मैं गहरीन जाते ही गहरीन को जाते ही में कुछ भी नहीं है लेकिन आन है है, है नहीं? आनस्वरूपरूप उसका उसका ही है कोई भी अकल वाला सुख इसमें है ऐसा कोई नहीं बोलेगा लेकिन मुझे अकल नहीं है मैं उठते ही मैं बोलता हूं इसको भूल जाता हूं मैं मैं अकेला रहने पर ही आनंद से रहा तो भी मैं सुख को इसमें विषय में डाल रहा हूं कितना सुख देता है मालूम है ये सोफा में बेटा कितना है है मालूम टीवी को देखा कितना है है मालूम इसलिए मेरा धर्म है उसको मैं उसमें रखा और दूसरा क्या है वो घरे में मैं बोला कि क्यों, कुछ नहीं जाना जी कुछ नहीं समझा बोला लेकिन जाना मैं बुद्धि उठते में पर मैं सब कुछ जान रहा हूं इसका मतलब क्या है ज्ञान को मैं बुद्धि में रखा ज्ञान और आनंद मेरा स्वरूप है विषय का नहीं है बुद्धि जड़ है विषय है शरीर विषय जब बाकी जगत विषय है आनंद नहीं है उसमें उसमें आनंद भी नहीं है दुख भी नहीं है कुछ नहीं है लेकिन मैं डाल रहा हूं उसमें ना इसलिए है है भी भी बोलो यू आर आर आल्सो आल्सो दैट सर्टेन ऑफ सेल्फ आई मीन का कुछ धर्म सो ना ना देखो वहां पर धर्म ठीक है यहां पर धर्म क्या है बोलो धर्म है क्या सुनो बोलता हूं यहां पर ज्ञान स्वरूप जो है आनंद स्वरूप जो है ये मेरा स्वरूप ही है धर्म नहीं है मेरा स्वरूप है है ना इसलिए मेरा स्वरूप का मैं उधर देख रहा हूं स्वरूप का लक्षण जो है उसको मैं उधर देख रहा हूँ धर्म बना रहा हूँ देखो तब विपर्य विषय विषय अध्यास मिथ्या पूछ रहे हैं तो कह है, धर्म कहते हैं शब्द से वस्तु तो दोनों में धर्म की बात हो रही है तो स्वरूप में भी धर्म स्वरूप में यहाँ पर स्वरूप के बारे में ऐसा हो रही है यहाँ पर क्या है ये धर्म धर्मी क्या है धर्म धर्मी ऐसा ही आता है धर्म धर्म आता है उस समय इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करता हूँ इसके बारे में ज्यादा कर, चर्चा करता हूँ यहाँ पर आपका प्रश्न भी क्या है यहां पर विषय तमांच विषय ऐसा बोला है इसलिए यहाँ पर प्राज्ञी को जो बोला है वो उसको धर्म बोला है ना धर्म बोला है इन धर्मों को उधर ऐसा बोला है धर्म के बारे में में मैं चर्चा बाद ना आपको लेकिन ओ अभी स्वरूप ऐसा ही बोलो लेकिन मेरा स्वरूप मैं उधर देख रहा हूं धर्म ऐसा नहीं बोल सकता मेरा स्वरूप को उधर कह रहा हूं देख रहा हूं ऐसा बोलो लेकिन देखो मैं वहां पर जो आनंद का अनुभव कर रहा हूं वो आनंद अनुमति है वहां पर अनुभव नहीं किया क्या समझा नहीं समझा समझ रहे? है वो मेरा स्वरूप ऐसा मैं नहीं जानता हूं उठने का विषय नहीं।, नहीं है उस समय यह वो उठने के बाद मैं जानता हूं ना इसे मेरा धर्म हो गया ये अनुमिति है यह प्राग्ञी कौन है मैं नहीं जानता हूं अनुमिति अनुमिति अनुमिति मतलब इन्फर्ड उठने इन्फर्ण। के बाद अनुमान से अनुमान से अनुमान से अनुमान से सिद्ध हो गया अनुमान से क्या सिद्ध हुआ कि मैं आनंद, आनंद अच्छा, आनंद मैं, आनंद आनंद आनंद मैं आनंद से रहा अच्छा ठीक कि मैं मैं आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद से से से से में ये रहा रहा रहा फिर उधर बिना विषय मेरा तो धर्म हो गया स्वरूप नहीं हुआ हाँ ठीक है इसलिए उसको प्राग्ञ को क्या बोल रहा है वहां पर आनंद भूख ऐसा बोलता है मंत्र भी आनंदमय आनंद हुक जब बोलता है तब आनंद हुक बोलते ही धर्म हो गया है ना ना मई का मतलब क्या बोला है आनंद प्राचुर्य बोला है आनंद प्राचुर्वरूप नहीं बोला है इसलिए वहां पर जो आनंद है वो भी वो उठने के बाद मालूम होने वाला होने से वही धर्म है वो भी धर्म ही है धर्म के बारे में बात करू इसलिए धर्म और धर्म के बारे में मैं पूरा I mean, ठीक है विषय है, है, है।, है। ठीक है ठीक है तो रहे ना। धर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इतना बता रहा इतना बता रहे ना मैं अभी क्या बोला वो प्रश्न ओपिन पॉइंट क्या वहां पर आपने क्या रखा है वो आखिर वाला प्राज्ञ ही है ये स्वरूप है ऐसा आप रख रहे हैं, रखकर वो स्वरूप हो गया ना ऐसा आपका प्रश्न है ठीक है ना लेकिन अभी स्वरूप नहीं है धर्म ही है ऐसा से दो हो गया इसलिए पर दिक्कत कुछ नहीं बर्म क्या है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वन हाउन स्टेट जो uh, uh, गहरी इतरा में जो एक एक धर्म है हाँ। वो दूसरा न हाँ, ठीक है।, में भी हम हाँ, वो वो बोल रहा है ना वही बोल रहा है ना है ना उसी अध्यासहा इसका ऐसा ऐसा मिलन करके देखना जो है मिथ्या इति भवि ए मिथ्या ही होना है एक गलती होना है रहा रह? समय क्या है? गए तो our... अभी रुको